सम्राट और बुलबुल हंस क्रिश्चियन एंडरसन यह घटना चीन में सम्राट का नयाब महल बनने के तुरंत बाद घटी महल की खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से दूर दूर से यात्री आए उन्होंने महल की सुंदरता की प्रशंसा की और उसके बारे में एक पुस्त बारे में पुस्तकें लिखी जब सम्राट ने किताबें पढ़ी तो यह वाक्य पढ़कर उन्हें कुछ अजीब लगा महल अद्भुत चीजों से भरा है लेकिन वहाँ पर बुलबुल बुल का गाना सबसे अच्छा है सम्राट को जानकारी मिली कि उनके महल में फरमाइश को खोजने के लिए सैनिकों को भेजा लेकिन वे उसे नहीं खोज पाए फिर प्रधानमंत्री को रसोई में एक नौकरानी मिली जिसने उस पहली को सुलझाया हर शाम मेरे लिए बुलबुल बुल गाती है रशोणी, रशोणी की नौकरानी ने कहा नौकरानी दरबारियों को जंगल में ले गई और वहां उसने एक छोटे भूरे पक्षी की ओर इशारा किया पक्षी सुंदर नहीं था लेकिन उसका गाना बहुत सुंदर था इतना सुंदर गीत उन्होंने पहले कभी नहीं को सुना तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे फिर बुलबुल -बुल के लिए एक सुनहरा पिंजवा पिंजरा बनवाया गया और उसकी सुरक्षा के लिए बारह पहरेदारों को नियुक्त किया गया बुलबुल को रोजाना दो बार महल से बाहर जाने की अनुमति दी गई एक दिन सम्राट को किसी ने एक नए एक दिन सम्राट को किसी ने एक नया खिलौना भेंट किया वो एक यांत्रिक बुलबुल थी जो चापी भरने से चलती थी यांत्रिक बुलबुल एक असली पक्षी जैसे ही गाती थी वो बहुत खूबसूरत गीत गाती थी और साथ में वो सुंदर भी थी कभी कभी दोनों पक्षी एक साथ मिलकर गाते थे लेकिन वो जुगलबंदी कभी सफल नहीं हुई असली बुलबुल जब मूड में होती तभी गाती थी जबकि यांत्रिक बुलबुल कभी भी गा सकती एक दोपहर जब पिंजरा खुला खुला छूट गया तो असली बुलबुल बिना किसी के की यांत्रिक बुलबुल की जाँच की अब यह खिलौना घिसने लगा है घड़ी साज ने कहा अब से इसे केवल विशेष अवसरों पर ही गाना चाहिए जैसे जैसे साल बीते वैसे वैसे यांत्रिक बुलबुल कम और कम और कम गाने लगी अंत में वो बिल्कुल खिंच गई और उसका गाना हमेशा के लिए बंद हो गया तब तक सम्राट खुद बूढ़े हो गए थे और उनकी तबियत बहुत खराब थी सम्राट ने अपने दर्द को शांत करने के लिए यांत्रिक बुलबुल से गीत गाने की फीक मांगी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ अचानक उन्होंने खिड़की के बाहर एक सुंदर आवाज़ सुनी बाहर असली बुलबुल गा रही थी बुलबुल ने खुशी के गीत गाए और जीवन की सुंदरता के गीत गाए उससे सम्राट का दर्द कुछ कम हुआ मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकता हूं? सम्राट ने पूछा आप मुझे पहले ही पुरस्कृत कर चुके हैं जब मेरी पहली धुन सुनने के बाद आपकी आंसू से आंसू बहे थे बुलबुल -बुल ने कहा बुलबुल -बुल ने दोबारा गाया और फिर कहा मैं सुनहरे पिंजरे में बैठने के लिए नहीं बनी थी अब आप सोएं जब आप जागेंगे तब मैं फिर से आकर आपके लिए गाऊंगी आपके राज्य में क्या हो रहा है वो मैं आपको अपने गीतों के जरिए बताऊंगी पर यह हम दोनों के बीच एक रहस्य बना रहेगा क्योंकि उड़ती चिड़िया दूर की उन चीजों को भी देख सकती है जो सम्राट की आंखों से छिपी होती है सम्राट ने बुलबुल बुल को धन्यवाद दिया और एक और वो एक गहरी शांतिपूर्ण नींद में डूब गए तब से महान सम्राट और छोटी बुलबुल बुल के बीच एक रहस्यमयी दोस्ती की शुरुआत हुई